उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र में आत्मा वा आत्माइद एवं अग्र आसीत नान्यतचत इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की जो आनंदगीरी टीका है इसका विचार हो रहा है थोड़ा ही आवाज बढ़ा देते है। इसका। तो टीका में टीकाकार ये बता रहे हैं कि नान आत्मैव आत्म किंचन नान्यतचन यह यक्य आत्मा के अखंड एक रसत्व का एवं जगत के का सूचक है इसी वाक्य से अखंड एक रसत्व का भी ज्ञापन होगा आत्मा में और उस अखंड एक रसत्व का स्वरूप है त्रिविध परिच्छेद राहित्य देशत कालतः वस्तुत भेद रहित है वो अपरिचिन्न है और सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है इसे यह वाक्य सूचित कर रहा है और साथ ही जगत को अखंड एक आत्मा का सिद्ध करने के लिए मिथ्या जगत है ये भी इसी वाक्य से सूचित हो रहा है तो इसका अर्थ है इस एक ही वाक्य के दो अर्थ निकल रहे हैं आत्मा का अखंड एक रसत्व और जगत का वह तथ्य तो फिर एक वाक्य से दो अर्थ का ज्ञापन करेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा इस आशंका का भी निराकरण करते हुए ये कहा कि वाक्यभेद नहीं होगा इसलिए कि यहां पर ऐसे एक ही अर्थ आत्मा का अखंड एक अखंडिक रूप ज्ञापित करना है वह ज्ञापन अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से जगत का वैथत्य स्वीकार किया जा रहा जगत वैथत्य अर्थात सिद्ध होता है जैसे सोमे नजत तो उदाहरण बताया था वहां पर सोम नाम का हविद्रव्य है उससे याग करें यानी यागे न इष्टम भावित सोमद्रव्यके यागे न इष्टम भावेत ये सोमेन यजत का अर्थ निकलता है तो वहां पर सोम सोमद्रव्यक ये जो अर्थ है विशेषण अर्थात ज्ञापित हो रहा है, उसके लिए वाक्य भेद नहीं माना जा रहा है ऐसे ही ये जगत वैशिष्ट जो आत्मा में ईदम शब्द के द्वारा बताया गया आत्म आसित करके तो समानाधिकरण प्रयोग के द्वारा पूर्व पक्षी ने कहा था कि बताया जा रहा है जगत का वैशिष्ट और वह विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है ना इसलिए विशेषण का ज्ञान भी इसी वाक्य से मानना पड़ेगा और इसी वाक्य से आत्मा का अखंड एक रसत्व भी मानना पड़ेगा तो वाक्य भेद दोष होगा उसका समाधान करते हुए कहा गया कि जगत वैशिष्ट जो आत्मा में आप बता रहे हो वह समानाधिकरण प्रयोग इदम् शब्द का और आत्मा शब्द का विशेषण विशेष भाव अर्थ में मानेंगे तब होगा लेकिन यहां समानाधिकरण प्रयोग है बाध अर्थ में अध्यास में इसलिए ये अर्थ निकलेगा कि विशेषण भूत जो जगत है वह मृषा है और जो मृषा वस्तु होती है मिथ्या वस्तु होती है वह स्वतंत्र सत्ता होती नहीं होती है स्वतंत्र सत्ता से रहित होती है इसलिए आत्मा के अधीन ही जगत अपने उत्पत्ति से पहले था यह अर्थ निकलेगा तो जगत का वही तथ्य ज्ञापित होगा ये सब बातें टीकाकार बता रहे हैं यहां तक कि चर्चा टीका में हम लोग कर चुके हैं कि तस्मिन बोधिते पश्चात त्याय न अपि स्वयं एव आत्ममात्रत्वम इति अभिप्रायन अभिप्राय इति विशेषण उपपत्ते यहां तक की चर्चा हम लोग भाष्य टीका में कर चुके हैं आगे टीका है यदवाज के इत्यादि इसे देखिए यदवाज सनेयके तद इदम इह तु आत्ममात्रता तत्र श्रुत्योर् विरोध परिहाराय उपसंह कर्तव्ये पदम, तो पदम इति इदम् अग्रे द उपस तत्मदग्रे सदा यदाथि होता है अथवा पक्षांतर बता रहे हैं अग्रे शब्द की सार्थकता दिखाई जा रही है तो कहते हैं यह ऐतरेय श्रुति का उपक्रम वाक्य और वाजसनेक याने वाजसनेक शाखा का जो बृहदारण्य उपनिषद का वाक्य है तथ इदम तरही अभ्याकृतम आसीत ये वाक्य बृहधारण्य उपनिषद में आता है इसमें तरी शब्द से बताया गया है जगत की उत्पत्ति से पूर्ववर्ती अवस्था को तो तरी का अर्थ निकलेगा जगत उत्पत्ति से पहले इदम, तद इदम ये जगत प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य तथा अनुमानदि प्रमाण से ग्राह्य जो ज, यह जगत है वह अपने उत्पत्ति से पहले तरही का अर्थ है निकला था तो यहां पर जगत के परामर्शक इदम शब्द का और अव्याकृत शब्द का समानाधिकरण प्रयोग है और ये बता रहा है जगत का अव्याकृत के साथ तादात्म्य जगत की उत्पत्ति से पहले जगत की अव्याकृत रूपता बता रहा है तो इति सृष्टे प्राक कार्यस्य से अनाव्यक्त नाम रूप अवस्था बीज भूत अव्यातात्मता उच्चते विशेषण है आत्म, आत्मता का मतलब है अव्याकृत रूपता आत्मा शब्द रूप के लिए है अव्याकृत आत्मता का अर्थ निकलेगा अव्याकृत रूपता और अभ्याकृत का विशेषण है बीजभूत तक कहा से वो अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था बीजभूत इतना विशेषण है अव्याकृत का कैसे अभ्याकृत रूपता यानी किस प्रकार की प्रकार के अभ्याकृत रूपता को बताया जा रहा है जगत के उत्पत्ति से पहले जगत में इसे स्पष्ट करने वाला यह विशेषण है कि अन्य स्थिति काल में तो अभिव्यक्त जगत है और उत्पत्ति से पहले है अनिव्यक्त नाम रूप जिसका नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है अभिव्यक्त नहीं है नाम रूप जिस अवस्था में ऐसी अवस्था उसे कहा जाएगा अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था ये अवस्था है कारण अवस्था तो कारण अवस्था कहो या बीज अवस्था कहो तो कारण और बीज शब्द पर्यायवाची है ना इसलिए अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था रूप जो बीज और बीज कौन है तो बीज भूत है अव्याकृत जगत की अभिव्यक्ति से पहले अनिव्यक्त नाम रूप अवस्था रूप जो बीज हैं, वह बीज अवस्था है जिसका नाम अव्याकृत है बीज अवस्था को ही अव्याकृत कहा जाता है और उस अव्यात रूपता को बताया जा रहा है जगत की उत्पत्ति से पहले जगत में किस वाक्य के द्वारा तदह इदमत ही अव्याकृतम आसीत इस वाक्य के द्वारा और का मतलब ये हुआ कि बृहदारण्य श्रुति जगत की उत्पत्ति से पहले जगत अव्याकृत रूप था ये बता रही है और तु आत्मता तू शब्द है वैलक्षण्य दोतक बृहदारण्यक उपनिषद में जगत की उत्पत्ति से पहले जगत को अव्याकृत रूप बताया तो ऐतरेय श्रुति उससे विलक्षण अव्याकृत से विलक्षण जो आत्मा है अव्यकृत तो जड़ है दृश्य है परिणामी है सवय होने से और आत्मा तो चेतन है इसलिए अदृश्य है दृख है वो न कि दृश्य और निरवय होने से अपरिणामी है तो ये जो अव्याकृत का और आत्मा का वैलक्षण्य है विलक्षणता है उसे बताता है तू शब्द तो यह शब्द से ग्रहण करना ऐत्रेय श्रुति का ये उपक्रम वाक्य आत्मा वा एक एव वग्र आसीत तो ये जो उपक्रम वाक्य हैं, इस उपक्रम वाक्य में ऐत्रेय में तो अव्याकृत से विलक्षण जो आत्मा है बताई गई यानी तद्रूपता बताई गई आत्मरूपता बताई गई किसमें जगत में इदम आत्मासित ऐसा है ना? अग्रे इदम आत्मवासित अपनी उत्पत्ति से पहले इदम शब्द से ग्राह्य जगत आत्मरूप ही था तो इस प्रकार ये दो श्रुति वाक्य जगत को जगत की उत्पत्ति से पहले विलक्षण विलक्षण रूप बता रहा है एक बता रहा है अव्याकृत रूप दूसरा बता रहा है आत्म रूप अव्याकृत का अर्थ है जिसे प्रकृति कारण माया अव्यक्त इन शब्दों से कहा जाता है वह अव्याकृत वानात्मा है तो जगत को जगत की उत्पत्ति से पहले अनात्म रूप कहा जा रहा है बृहदारण्य श्रुति के द्वारा और आयत्रेय श्रुति के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले जगत को बताया जा रहा है आत्म रूप तो जगत तो एक है अपने उत्पत्ति से पहले और उस जगत को या तो आत्म रूप बताया, बताया जाए दोनों श्रुति वाक्यों के द्वारा या तो अव्याकृत रूप बताया जाए तब तो श्रुतियों में सामंजस्य माना जाएगा और एक श्रुति अव्याकृत रूप बता दे यानी अनात्म रूप बता दे दूसरी श्रुति आत्मरूप बता दे जगत को तो श्रुतियां परस्पर विपरीत अर्थ को बताने वाली हो जाएगी ना जगत का उत्पत्ति से पहले विपरीत स्वरूप बताने वाले ये जो दो श्रुति वचन हैं इनका आपस में विरोध होगा ये आगे कह रहे हैं तत्र श्रुतियों विरोध तो ये विरोध इस प्रकार हुआ श्रुति का परस्पर जगत का परस्पर विलक्षण रूप उत्पत्ति से पहले अलग अलग श्रुति के द्वारा बताया जाने के कारण ये विरोध प्रतीत हो रहा है उस प्रतीयमान विरोध का परिहार करने के लिए क्या होगा कि उपसंहारे कर्तव्य उपसंहार करना पड़ेगा उपसंहार शब्द का अर्थ है क्या समाप्ति किसकी वेदांत की समाप्ति करनी होगी उपनिषद की समाप्ति उपनिषद ही तो वेदांत है, है? तो आते उपनिषद को समाप्त कर दें उपसंहार शब्द का अर्थ समाप्ति नहीं है कहीं कहीं समाप्ति भी होता है लेकिन यह पारिभाषिक उपसंहार शब्द है उसका अर्थ होता है कहीं अलग अलग दो प्रकरण में यदि विरोध प्रतीत हो रहा है तो जिन शब्दों का परस्पर अलग अलग प्रकरणों में इस प्रकरण से उस प्रकरण में शब्द को ले जाना ये उपसंगार हुआ उस प्रकरण से इस प्रकरण में शब्द को ले आना उपसंहार कहलाता है अलग अलग प्रकरणस्थ शब्दों को विरोध परिहार के लिए एक दूसरे से ले आना एक दूसरे प्रकरण में इसका नाम है उपसंहार तो उपसंहारे कर्तव्य का मतलब इन दो बृहदारण्य श्रुति और आपका ये क्या ऐतरेय श्रुति इन दो वाक्यों में उपसंहार करना है का मतलब बृहदारण्य श्रुति का एक पद यहां लाना है और यहां से एक पद वहां ले जाना है तो ये उपसंहार होगा इसका नाम होगा उपसंहार तो उपसंहारे कर्तव्य उपसंहार करना आवश्यक हुआ नहीं तो श्रुति का विरोध परिहार नहीं हो पाएगा तो श्रुति विरोध परिहारा उपसंहारे कर्तव्य उपसंहार करना आवश्यक होने पर क्या किया जाएगा तो इह अव्या अव्याकृत पदम उपस तो यहां पर बृहदारण्यक उपनिषद से अव्याकृत पद का ग्रहण किया जाएगा और यहां से बृहदारण्यक श्रुति में आत्मा पद का उपसार किया जाएगा आत्मा पद ले जाया जाएगा वहां जैसे नंद बाबा ने वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहां कृष्ण को छोड़ा और योग माया को ले एक अंश के कारागार में कृष्ण को पहुंचा दिया वहां पर ऐसे ही यहां पर करना होगा आत्मा रूपी कृष्ण को ऐतरेय श्रुति से ले जाया जाएगा और अभ्याकृत यह है योग माया उसको ले आना होगा ऐतरेय श्रुति में तो दोनों का विरोध परिहार होगा एक वाक्य बनेगा यानी समानार्थक वाक्य दो बन जाएंगे बृहधारण्य का भी और ऐतरे का भी एक ही अर्थ निकलेगा अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा इसे कह रहे हैं कि उपसंग विरोध विरोध परिहारा उपसंहारे कर्तव्य अव्याकृत पदम उपस त्र चम इति तत्रपद उपसन थे ऐसा लगाना तो तत्का अर्थ है बृहदारण्यक श्रुतौ तो बृहदारण्यक श्रुति में आत्मपद का उपसंगार किया जाएगा तो इससे क्या होगा तो ये एक वाक्य बनेगा एवं क्या इदम अग्रे अव्याकृतम आसी तच्च सदात्म आसीत वाक्यम सिद्धि ऐसा वाक्य बनेगा बृहदारण्य में भी और ऐतरे में भी वाक्य का स्वरूप क्या हुआ कि इदम् अग्रे अव्याकृत आसीत और तच सदात्म आशीत ये वाक्य का स्वरूप बना तो पहला वाक्य ये बता रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले अग्र का अर्थ है ईदम एने जगत अव्याकृतम आशीत अव्याकृत रूप था और तच एने वो जो अनभिव्यक्त नाम रूप बीज अवस्थात्मक जगत है जिसे अव्याकृत शब्द से कहा जा रहा है उसे तत शब्द से लीजिए तो तत् यानी अव्याकृत आसीत, तो सत आत्मस्वरूप ही था ये वाक्य बन जाएगा बृहदारण्य में भी और ऐतरे में भी ऐसा वाक्य बन जाएगा इससे क्या होगा कि दोनों का एक अर्थ निकलेगा ये आगे कहते हैं कि तत्र अव्यात शब्दन तम आसी तमसा गूढ़ग्रे मत प्रकृति विद्यात्सु जगदीजावस्थाया तम शब्द प्रयोगा तमोपा माया उच्यते तो तत्र शब्देन। तत्र शब्देन यानी ये जो वाक्य बना कि की तीत तो ये जो वाक्य बना इस वाक्य में जो अव्यात शब्द है जगत की उत्पत्ति से पहले जिस अव्याकृत रूपता को बताया जा रहा है जगत में वह अव्याकृत शब्द दूसरी श्रुतियों के द्वारा जगत की बीज अवस्था के लिए प्रयुक्त जो अन्य शब्द है तमा शब्द है माया शब्द हैं तो तम आशित तमसा गूढ़ मग्रे यहां पर क्या बताया गया कि तम आशित तो, अने तमो कुछ आवाज ऐसी आ रही है क्या आपको गुंज रही कि नहीं तो, तो तम आसित तमसा गुढ़ इस वाक्य वाक्यस्थ तम शब्द कारण अवस्था के लिए आया है और तमसा गुढ़मग्रे यह जगत अपने उत्पत्ति से पहले तम से तम पदार्थ से ही गूढ़ था यानी आवृत था मायांतु प्रकृति विद्यात इस श्वेता श्वेतर श्रुति में आया प्रकृति शब्द माया शब्द प्रकृति का अर्थ होता है कारण और वो कारण किसको बताया गया कारण अवस्था माया को तो इस प्रकार अन्य अन्य श्रुतियों में जगत की बीज अवस्था को बताने के लिए प्रयुक्त जो तम माया प्रकृति अव्यक्त इत्यादि शब्द हैं, उन शब्दों का परामर्शक हो जाएगा उन शब्दों का समानार्थक माना जाएगा अभ्याकृत शब्द को इसलिए कहते हैं कि तत्र अभ्याकृत शब्दे न तम आशित तमसा गुढ़मग्रे मायांत प्रकृति जगत बीज अवस्थायाम तम आदि शब्द प्रयोगात तमो रूपा माया उच्यते तो तम रूपा जो माया है उसे यहाँ पर बताया जा रहा है तमो रूपा माया को किससे अव्याकृत शब्द से तो अव्यात शब्द न माया उच्यते तमो रूपा माया उच्यते और ते तो अव्याकृत शब्द कार्थ माया होने से क्या होगा कि कार्य अग्रे अनाव्यक्त नामत्मक मायात्मकत्व सिद्धियो तो अव्याकृत शब्द कार्थ तमो रूपा माया होने से ये कार्य रूप जो जगत वह अपने उत्पत्ति से पहले अनविव्यक्त नाम रूपात्मक जो माया है तदात्मक था माया रूप था यह अर्थ निकलेगा और जो माया रूप है वो माया से ही निकल आएगा बाद में स्थिति काल में उत्पत्ति के बाद तो उसे कहा जाएगा माईक तो जगत को माइक कहा जाएगा ना और माइक होने से मिथ्या हो जाएगा इसलिए आगे कहते हैं कि तत्मतादात्म उत्या सांख्यमतवतो स्वतंत्र स्वतंत्रत्व निराशेन तत्कितत्व सिद्धि तो तस्याच यानी माया तस्या ये श्रेष्ठअ सर्वनाम माया का परामर्शक है जिस अनिव्यक्त नाम रूपात्मक माया रूप जगत को बताया गया उस माया को तस्या शब्द से लीजिए और उसका तत्व आत्मासित इस वाक्य में शब्द से अभ्याकृत को लेना है ना और अभ्याकृत का मतलब माया और माया आत्मरूप है करके बताया गया तो माया का आत्मा के साथ तादात्म्य बताया गया वो कहते हैं कि तस् आत्म तादात्म्य उक्तिया तत् अभ्याकृतम आसित इस वाक्य ने माया में आत्मा का तादात्म्य बताने के कारण माया शु... इस वाक्य के द्वारा माया माया में आत्मतादात्म्य का कथन होने से ये तस् आत्मतादात्म्य उक्त्या का अर्थ निकलेगा <coughs> तो सांख्यो की प्रकृति कहो या प्रधान कहो जैसा स्वतंत्र है ऐसा स्वतंत्रत्व इस अभ्याकृत में नहीं होगा अभ्याकृत पदार्थ रूपा माया में तो तख्यमतवत स्वतंत्र निरासन आत्मतादात्म्य बता, क्यों बताया आत्मतादात्त्म्य बताने का उद्देश्य है कि माया में स्वातंत्र का निराश निराकरण तो तत्र तो माया में तत्र ने मायायाम कलत्व सिद्ध्य माया स्वयं कल्पित है अभ्याकृत पदार्थ कल्पित है और उसी कल्पित मायात्मक बताया गया जगत को तो फिर जगत भी कैसा हो जाएगा कल्पित हो जाएगा कल्पित का ही दूसरा नाम है मृषा तो इस प्रकार जगत में मृषात्व तो ज्ञापित हो जाएगा ना, नरे मृषात्व तो का ज्ञापक बृहदारण्यक वचन भी रहेगा आत्मपद का वहा उपसंगार होने से और ऐत्रेय श्रुति भी माया के मृषा की ज्ञापक होगी अव्याकृत शब्द का उपसंगार अत्रेय श्रुति में भी होने से दोनों का एक वाक्य इस प्रकार का बनाना कि इदम अग्रे अव्याकृतम तच्च आत्म आसित इस वाक्य से ये अर्थ ज्ञापित हुआ तत्र कल्पित हो कार्य कारण त्र कलितत्व सिद्धति और तो कार्यवाद आत्म आत्मतादात्म बताने मात्र से माया में मिथ्या तो कैसे सिद्ध हुआ कल्पितत्व तो कैसे सिद्ध हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं जैसे घट और मृतिका इनमें घट मृतिका तादात्म्य अपन्न है कि नहीं तंतु तादात्म्य अपन है पट यानी कार्य का अपने कारण के साथ तादात्म्य होता है ऐसे कार्य कारण भाव को माना जाता है तादात्म्य संबंध का निर्वाहक प्रयोजक तो मि मिट्टी और घट ये दोनों भी समान सत्ता समान सत्ता वाले हैं दोनों की व्यावहारिक सत्ता है ऐसे कार्य कारण भाव होने से घट और मिट्टी के तरह वस्त्र वस्त्र और तंतु के तरह इनमें तादात्म्य का निर्वाह कर लो निर्धारण कर लो क्यों मान लेते हो कि तादात्म्य होने के कारण कल्पितत्व है तो जैसे व्यावहारिक अवस्था में कल्पितत्व घट में नहीं है ना मिट्टी में जल धारण रूप क्रिया नहीं की जा सकती अर्थ क्रियाकारित्व तो रूप सत्ता है घट में जो कारण में नहीं होती खाली तंतु ही पहन लेंगे तो शरीर का आच्छादन नहीं हो पाएगा इसलिए वस्त्र में शरीर आच्छादन रूप अर्थवती क्रिया का सामर्थ्य है यही सत्ता है ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं शंका करने वाले का मत है तो घटादी जैसे कारण से अलग अर्थवती क्रिया से संपन्न है इसलिए सत्य है वो अर्थ क्रियाकारिता ही सत्यता है उनमें ऐसे माया में भी आत्मकार्यत्व तो मान लो आत्मा को माया का कारण मान लो घट और मृतिका के तरह तो मिट्टी आपके माया में अर्थ क्रियाकारिता रूप सत्ता रहेगी तो मृषा तो कैसे कहते हो ये प्रश्न पूर्व पक्षी की ओर से होगा इसका समाधान करने के लिए वाक्य लिखा टीका कारण है कि तयो हो कार्य कारण भावादि अभावे तो तयो हो यानी आत्म माया हो तो आत्मा और माया इन दोनों का कार्य कारण भाव और आदि शब्द से विषय विषयी भाव ये सब ले अंशांशी भाव ये ये ले लेना भाव भाव है कार्यकार जो तादात्म्य का प्रयोजक होता है निर्वाहक होता है उसका अभाव होने से आत्मा और माया में भाव क्यों नहीं है इसलिए कि दोनों भी अनादि हैं गीता में कहा है ना प्रकृति पुरुषन चै विद्यनादि उभावपि प्रकृति यानी यह अभ्याकृत माया ये और पुरुष यानी आत्मा ये दोनों अनादि हैं तो दो अनादि पदार्थों में भाव नहीं होगा एक अनादि दूसरा सादी हो तो कार्यकारण भाव होता है ये तो दोनों भी नादि है तो इसलिए कार्यकारण भाव नहीं हो पाएगा और अंशांशी भाव क्यों नहीं हो पाएगा आत्मा और माया में तो आत्मा निरंश है इसलिए माया आत्मा का अंश नहीं हो सकती तो आत्मा निरंश होने के कारण अंशांशी भाव भी आत्मा और माया में संभव नहीं होगा ये कहा गया तो फिर ने तस्तो कार्यकार अभावेना और प्रकार प्रकारांतरण तादात्म्य अनिर्वाहत तो प्रकारांतर में प्रकार शब्द से लेना फिर जैसे कार्यकारण भाव अंशांशी भाव ये तादात्म्य के निर्वाहक है ना ऐसा मृषात्व भी तादात्म्य का निर्वाहक है जो मृषा होगा अध्यारोपित होगा वह अधिष्ठान के साथ तादात्म्यपन्न होता है। अधिकरण अधिष्ठान तथा अध्यस्त का तादात्म्य माना जाता अध्यस्त अधिष्ठान में तादात्म्यपन्न है उसके लिए अध्यस्त होना यानी कल्पित होना जरूरी है तो कल्पित कल्पितत्व भी तादात्म्य का प्रयोजक है तो प्रकार शब्द से लीजिए प्रकारांतर में कल्पित कल्पितत्व और ये कल्पित कल्पितत्व से भिन्न जो प्रकार उसे कहा जाएगा प्रकारांतर किसका तादात्म्य का निर्वाहक एक प्रकार है कल्पित कल्पितत्व भी और प्रकारांतर है कारण भाव और अंशांशी भाव आदि इनका तो अभाव हुआ तो फिर बचा कल्पित तत्व ही तो कल्पित कल्पितत्व को छोड़ करके अन्य किसी ही निर्वाहक तादात्म्य के निर्वाहक का अभाव होने से प्र, ये प्रकार अंतरण तो का अर्थ निकलेगा तादात्म्य अनिर्वाहात् तो तादात्म्य का निर्वाह न हो पाने के कारण अगतिक गत्या मानना पड़ा कि आत्मा अखंड करस सत्य है और उसमें कल्पित है माया तो ये है तादात में अनिर्वाहत ततश्च ये अनिर्वाहत ये हेतु है पूर्ववाक्य में ये तयो हो कार्य कारण भावादि अभावेन प्रकारातरे तादात्म्य अनिर्वाहात ये जो पंच वाक्य हैं इसे हेतु वाक्य कहा जाता है और ये किसमें हेतु हैं तत्र है सिद्धेति शिद्धे, इस प्रतिज्ञा में और तत्र यानी मायायाम तो माया में कल्पितत्व सिद्ध होता है ये प्रतिज्ञा वाक्य है इसका हेतु वाक्य है प्रकारातरेण अनिर्वाहत अब दूसरा वाक्य है जिससे यह सूचित होता है चा, आत्मा में दो बातें सूचित होती हैं, और अभ्याकृत में दो बातें सूचित होती हैं इस वाक्य के द्वारा उसे कह रहे हैं कि आत्मनः ततच आत्मनोखंड तदिन मृषा परिणम्माद्याधिषा विवर्तृपन तिणाम सूचितं भवति। तो ये दो बातें आत्मा में, दो बातें माया में सूचित हुई क्या एक तो ततश्चय ने माया को इस प्रकार स्वीकार किया उपसंहार करके अव्याकृत पद का तो ये निश्चित हुआ ज्ञापित हुआ कि आत्मनो अखंड सूचित भविष्यति एक अर्थ आत्मा में अखंड का ज्ञापन हुआ और दूसरा आत्मनो विवर्त उपादानत्वम सूचितम भवति तो आत्मा अखंडयी करस है और अविद्या का भी अधिष्ठान होने से ये जगत के प्रति विवर्त उपादान कारण है ये दो बातें आत्मा में सूचित होगी और माया में भी दो बातें सूचित होगी वो क्या तो तद मृषात्वम इसमें तद भिन्नत्व में तत्स्य लेना आत्मा को तो आत्म भिन्न अनात्म पदार्थ हो जाएंगे अनात्म पदार्थ है माया और माया में मृषात्व की सिद्धि होगी और आत्मन परिणाममान अविद्या अधिष्ठान तो आत्मा में ही माया कल्पित है तो माया का अधिष्ठान बन गया आत्मा तो अधिष्ठान होने से क्या होगा विवर्त उपादानत्वम जगत के प्रति विवर्त उपादान कारणत्व भी आत्मा में सिद्ध होगा और मायाया परिणामित्व चूचितम भविष्य तो आत्मा जगत का विवर्त उपादान कारण है और परिणामी उपादान कारण माया है परिणामित्व यानी परिणामी उपादान कारण ये माया में सूचित हो जाएगा इस प्रकार ये श्रुति का विरोध परिहार करने के लिए उपसंहार करना होगा अभ्याकृत पद का ऐतरेय में और बृहदारण्यक में आत्मपद का उपसंहार करके जो वाक्य बना उस वाक्य के द्वारा यह आत्मा में अखंडत्व और जगत का विवर्त उपादान कल्पितत्व तथा परिणामी उपादान कारणत्व सूचित होगा यह बात बताई गई कार्य से न मृषात्व कार्य से च मृषात्मे अव्यातात्मत्व उच्य तो कार्य तो जो जगत है उसमें मृषात्व यानी मिथ्यात्व के सिद्धि के लिए ही जो परिणामी उपादान कारण है माया अभ्याकृत शब्द का अर्थभूता उसमें अब यानी जगत में अव्याकृत रूपता बताई गई कार्य से अव्याता माया रूपता बताई गई किसलिए कि जगत में मिथ्यात् सिद्ध हो जाए और तस्य त्याकृत मायात्वेन च मृषा तो ये अव्याकृत जो है आत्मा में तादात्म होने से तथा माया रूप होने से में म्रिशात्व है न नाम रूप इति नभिव्यक्तनामूप इति अग्रेती अपि अर्थवत् तो से लेना जगत की स्थिति अवस्था उत्पत्ति के बाद प्रलय के पहले वो जो जगत की स्थिति अवस्था है उस समय जगत की अभिव्यक्त नाम रूप अवस्था है कार्य अवस्था है तो अनाभिव्यक्त नाम रूप रूप जो कारण अवस्था है बीजात्मत्व वह बीजात्मत्व न इधानीत न्यक्त नाम रूप ये नाम रूप बीजात्म सह यद्यपि इस समय भी है अनिव्यक्त नाम नाम रूप बीजात्म यानी माईकत्व माय माया रूपता तो इस समय भी है न जगत में लेकिन जो मंद और मध्यम अधिकारी हैं कार्य को अलग सद देख रहे हैं जैसे मिट्टी में पानी को भर करके नहीं रखा जा सकता मिट्टी में सामर्थ्य नहीं है कारण अवस्था में कि वह जल धारण करके रख ले तो कार्य अवस्था जो है घट उसमें जल धारण रूप अर्थ क्रियाकारिता है इसलिए सत्य है घट ऐसे मंद मध्यम अधिकारी को यह जगत भी अर्थ क्रियाकारिता रूप सत्ता वाला दिख रहा है तो उस समय उसके दृष्टि में जगत अनभिव्यक्त नाम रूप आत्मक जो बीज अवस्था है तदात्मक नहीं है तो उसे यदि ये समझाया जाएगा कि ये जगत ब्रह्मरूप ही है और कल्पित है माईक होने से तो सहसा समझ में नहीं आएगा इसलिए पहले उसे ये समझाया गया कि अग्रे जो जगत की स्थिति काल में जगत को माया रूप नहीं समझ पाते प्रत्यक्षादी प्रमाणों के कारण जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं उनके सम, उनको समझाने के लिए अग्रे पद भी सार्थक हो जाएगा तो ये कहते हैं कि बीजात्म इदानिंतु न अनाव्यक्त नाम रूप इति अग्रे इति पद अपि अपनी अर्थवत्नी सफल हो जाएगा और तद अभिप्रेत्य भाष्य यानी इस प्रकार अग्रे पद की सार्थकता को ध्यान में रख करके ही तद अभिप्रेत्य निकलेगा ध्यान में रख कर ही भगवान भाष्यकार ने भाष्य में ये लिखा हुआ है कि प्राग उत्पत्ते अनभिव्यक्त नाम रूप भेदात्म भूतम आत्मे, शब्द यगोचर जगत व्याकृतनामूपेद प्रतयोचर आत्मशब्द प्रत्यय इति ये भाष्य में लिखा है भगवान भाष्यकार ने यहां तक इति विशेष पहले ये भाष्य आया है ये ध्यान में ना अग्रे पद की व्याख्या करते समय यही लिखा हुआ भाष्य पूरा भाष्य का ही ये वाक्य है इसी मंत्र के हां? सत्ता इस पृष्ठ पर है कैलाश आश्रम की पुस्तक में तो प्राग उत्पत्ति से लेकर के यहाँ तक इति च विशेष इति यहाँ तक का जो भाष्य है यह भगवान भाष्यकार ने इसी अभिप्राय से लिखा है कि मंद मध्यम अधिकारी को जगत की उत्पत्ति से पहले तो आ, ये आत्मा मात्र है ये समझ में आ रहा है किंतु उत्पत्ति के बाद अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण उसे सत्य भी बता रहे हैं इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध होगा यदि इस समय भी जगत को आत्मरूप मात्र स्वीकार करेंगे तो इसलिए उनको सह उनकी बुद्धि में सहसा जगत की स्थिति अवस्था में आत्मा का जगत का आत्मयिक रूपत्व सहसा समझ में नहीं आएगा इसलिए ये अग्रे पद समझा रहा है कि किसी न किसी अवस्था विशेष में पहले समझाया जाए जहां जगत नहीं है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक कार्य नहीं है ऐसी कारण अवस्था में जगत आत्मा ही था ये ग्रहण मध्यम अधिकारी को हो सकता है और फिर उस अवस्था को दृष्टांत बना करके और जहां उसे जगत आत्मरूप प्रतीत नहीं हो रहा उस अवस्था को पक्ष बना करके निर्धारण कराया जा सकता है कि ती, तीनों अवस्था में जगत आत्मरूप ही है कल्पित होने से उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं अध्यस्त जो है अधिष्ठान रूप ही होता है वस्तुतः ये समझ में आ सकता है उसके लिए कोई ना कोई दृष्टांत चाहिए और वो दृष्टांत दिखाने के लिए सार्थक होगा अग्रे पद इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इदानिन तन अभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मत्व एवं अग्रे शब्द उत्तम भाष्य में भाष्यकर भगवान ने जगत की स्थिति काल में जगत का जो अभिव्यक्त अभिव्यक्तना हैं उसी को व्यावर्त्य माना अभिव्यक्तनामरूप बीजात्म एवं अग्रे शब्द से व्यावर्त्यम उतम अग्रे शब्द के द्वारा उसका व्यावर्तन किया जा रहा है किसका वो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का और बीजावस्था का भी वस्तुतः बीज ही नहीं है तो फिर जगत कहा से आएगा बीज में मिथ्यात्व तो दिखा दिया ना मिथ्यात्व तो दिखा करके फिर ये निकला कि बीज ही नहीं है कारण ही नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा और भाषरा है वो कल्पित है अब न तो साक्षात इदानी इत्यादि जो टीका वाक्य है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल